ये भाई, अभी ये लोग ना ज़्यादा सर पे नहीं सकते निधि सिन्हा दीदी भी मेरे सपोर्ट में है निधि सिन्हा दीदी भी चारू को पसंद ना, ना पसंद करने लगे नापसंद सब करते हैं उसमें क्या है उसको चारू को कौन यार लड़की क्या काम की जो रात रात बात जगती लड़कों से बात करी है? मेरे मेरे खुद खो, याद ढाई घंटे बात की ढाई तीन घंटे मेरे से बात की तो भाई तीन घंटे बारे में भी बता रहा था मैं उसी दिन समझ गया था मैं उसी दिन समझ गया था ये लड़की सही नहीं है भाई तीन घंटे कोई लड़की बात कर सकती है अभी भाई वो इतना दोगले लड़की है ब, मेरे बन गए मेरे खिलाफ क्या उपा उपा उपा उपा उपा। राजू मेरे को 11 12 बजे को फोन करता था और मैं सो जाती थी 12 बजे को राजू लेकिन फोन करके मेरे को जगा देता मतलब उल्टा झूठ बोलने लगे ये खुद 24 घंटे मतलब बहुत रात को जागती उल्टा मेरे मेरे खिलाफ